श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद उपरोक्त विवरण से यदि कोई यह सोच ले कि महाराज सदा ही बालसुलभ आमोद प्रमोद में रत रहा करते थे तो यह भूल होगी उनकी इस स्वाभाविक सरलता के साथ एक ऐसी गंभीरता मिश्रित रहती थी कि उनके समक्ष सारी चंचलता पूर्णतया शांत हो जाती थी उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि जब महाराज एकाकी टहलते थे तो एक तेजोदीप्त नरकेसरी के समान प्रतीत होते थे और उनका मधुर स्वभाव जानते हुए भी उस समय कोई उनके सम्मुख आने का साहस नहीं कर पाता था या आ पढ़ने पर भी मौन पूर्वक उनके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा करता था अधिकारी दुर्लभ है अतः गहन धर्म तत्व की चर्चा किसके साथ करें परंतु मनुष्य प्रेम का भिखारी है अतः महाराज का अध्यात्म भाव उसी मार्ग से शिष्य के हृदय में प्रवेश पाता था परंतु दैवयोग से जब कभी उच्च तत्व की चर्चा आरंभ होती तो महाराज की साधना लब्ध अनुभूतियों से परिपूर्ण तथा भाव भावा भावाभिव्यक्ति के अपूर्व माधुर्य से ओतप्रोत उस आध्यात्मिक पीयूषधारा से दोनों तट डूब जाते थे और श्रोताओं का चित्त उस समय सब कुछ भूल उस अपूर्व बाढ़ में मग्न हो जाता था मठ के साधु ब्रह्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी महाराज तीक्षण दृष्टि रखा करते थे 1914 सौ ईस्वी नवम्बर में मठ लौटकर उन्होंने वहां के कार्य संचालन एवं व्यवस्थापन में नियुक्त स्वामी प्रेमानंद से कहा लड़कों के ध्यान तपस्या साधन भजन का क्या हुआ और इनका स्वास्थ्य भी तो ठीक नहीं दिख पड़ता तत्पश्चात एक और उन्होंने जैसे स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था की वैसे ही दूसरी ओर नियम बनाया कि सभी प्रातःकाल चार बजे बिछौने से उठेंगे और आधे घंटे के भीतर उनके पास आकर जब ध्यान करने बैठेंगे बाद में वहीं पर भजन तथा स्तौ तो पाठ आदि भी होगा जब ध्यान के बाद वे वहाँ एकत्र साधु ब्रह्मचारियों के साथ धर्मचर्चा भी किया करते थे फिर उनकी इस ओर भी दृष्टि रहती कि मठ के कामकाज में कोई त्रुटि ना हो एक दिन कामकाज की बात भूलकर सभी उपदेश सुनने में मग्न थे ऐसे समय प्रेमानंद जी आकर झांकने लगे उन्हें देखकर महाराज ने पूछा क्या बात है बाबू राम दादा वे हाथ जोड़कर बोले महाराज ठाकुर सेवा करनी है ना। महाराज ने व्यस्त होकर तुरंत ही सबको विदा किया कर्म के बारे में किसी के उपेक्षा या असंतोष प्रकट करने पर वे कहा करते थे भगवत प्राप्ति के लिए तथा जगत के कल्याण के लिए तुम लोगों ने घर द्वार सब कुछ त्याग कर ठाकुर को अपना मन प्राण सभी अर्पित किया है फिर भी कर्म के बारे में असंतोष प्रकट करते हो या कहते थे कर्म किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता जो लोग कर्म छोड़कर केवल जब ध्यान साधन भजन लेकर रहते हैं उनका भी झोपड़ी बांधने और भिक्षा मांगने में ही अधिकांश समय बीत जाता है वे और भी कहते ठाकुर स्वामी जी का कार्य करने से कोई बंधन नहीं होता परंतु साथ ही वे यह भी स्मरण दिला देते कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है जीवन का उद्देश्य है ईश्वरोपलब्धि बारह आने मन भगवान की ओर रखकर चार आने से जगत का कार्य करने से पर्याप्त हो जाता है उनके मतानुसार समाज सेवकों के जीवन में भी धर्म भाव रहना अत्यंत आवश्यक है इसीलिए उन्होंने कहा था बहुत से लोग कहते हैं कि मैं देश का और जनता का कार्य करूंगा मुझे तो लगता है यह भाव अंग्रेजी शिक्षा की बदहजमी है स्वयं का चरित्र गठित किए बिना दूसरे का कल्याण करना कदापि संभव नहीं है जिन लोगों ने प्रभु की ठीक ठीक शरण ली है उनकी कृपा प्राप्त की है उनके पाँव कभी गलत नहीं पड़ते उनके कामकाज, काज बातचीत चाल चलन से देश का मंगल साधित होता है पाठक का मन इसका समर्थन करते हुए सहज ही कह उठेगा यह श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र के योग्य ही उपदेश है मठ मिशन का दायित्व महाराज के ही कंधे पर होने के कारण उसके अभावों तथा न्यूनताओं के बारे में उन्हें पर्याप्त और प्रत्यक्ष जानकारी थी परंतु जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में उसी प्रकार संघ जीवन में भी वे त्याग के आदर्श को अत्यंत उच्च स्थान प्रदान करते थे एक बार किसी धनाढ़ व्यापारी ने पुत्र शोक से संतप्त होकर कुछ दिन बेलूर मठ के निकट आकर निवास किया मठ की भावधारा का अवलोकन कर वे मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना पूरा व्यवसाय जनकल्याणार्थ साधुओं को सौंप देने का प्रस्ताव किया स्वामी प्रेमानंद जी ने यह समाचार ज्यों ही महाराज को सुनाया महाराज संतस्त हो हाथ जोड़कर बोले बाबूराम दादा साधु संग करके उस व्यक्ति के मन में तो वैराग्य का संचार हुआ और उसका संग करके हम लोगों में क्या विषय बुद्धि उत्पन्न होगी कहना न होगा यह प्रस्ताव उसी समय अस्वीकृत हो गया